नहीं, ऐसा तो नहीं उन सभी का घर यहीं कहीं आसपास ही है और वो यहां वैन खड़ी करके किसी गली में घुस गए तभी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही है जैसा कि हाथ काटने वाले केस में हुआ था ना जाने क्यों विक्रांत को ये रॉबरी कोई नॉर्मल रॉबरी नहीं लग रही थी और लुटेरे भी कोई नॉर्मल लुटेरे नहीं लग रहे थे बल्कि इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ और बड़ी होशियारी से इस लूट को अंजाम दिया था सोचो जरा भला कोई नकली बंदूक के दम पर बैंक के भीतर घुसकर सबको डराते हुए लूट को कैसे दे सकता है? लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये, थी कि अभी तक ये नहीं पता चल पाया था कि वो लूट कर क्या ले गए थे, भीतर सारे जैसे के तैसे पड़े थे। बस उनके लॉक टूटे हुए थे अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया था नहीं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता कुछ तो गड़बड़ है हम लोग अभी भी पूरी कहानी पकड़ नहीं पा रहे विक्रांत और अमित इस लूटकांड के आपस में चर्चा कर रहे थे अमित ने विक्रांत की बात को बीच में ही रोकते हुए कहा विक्रांत तुम्हें पता नहीं है शायद हमारे यहाँ आने से पहले पुलिस यहाँ पहुंची हुई थी और वो डॉग स्क्वाड की मदद से भी लुटेरों के भागने की दिशा का पता लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन डॉग स्क्वाड भी एक दो कदम चलने के बाद रुक जा रहे थे कुछ पता नहीं लगा हो इस बात से विक्रांत ने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है सभी लुटेरे अलग अलग दिशा में भागे हुए इसलिए डॉग को किसी पर्टिकुलर एक दिशा में आने वाली स्मेल नहीं मिल पा रही और ये कपड़े अमित ने विक्रांत को वैन के भीतर पड़े कपड़ों को दिखाते हुए कहा बैंक से निकलने के बाद उन्होंने यहाँ आकर अपने कपड़े बदले थे और फिर उस वैन से बाहर निकले तो बिल्कुल दूसरे रूप में थे शायद इसीलिए उन्हें सीसीटीवी फुटेज में कोई नहीं देख पा रहा है अब वो वैन से निकल किधर की तरफ गए किसी को कुछ पता नहीं विक्रांत गहरी सोच में पड़ा हुआ था ये साले सच में बिल्कुल ट्रेंड लुटेरे हैं बिल्कुल एक्सपर्ट हैं लेकिन अमित फिर से बोल पड़ा हम लोग अगर इस गली के चारों तरफ की सीसीटीवी फुटेज निकालकर उसे ध्यान से देखना शुरू करें, तो हो सकता है हम उनका पता लगा सकें। क्योंकि तो पहली बात तो वो बैंक से दोपहर के बारह बजे के करीब निकले थे अब अगर उसी टाइम के आसपास के फुटेज को चेक करें तो कुछ जरूर पता लग सकता है हम यहाँ बाजार के लोगों ऐसी भी पूछताछ कर सकते है दूसरी बात ये भी है की वो लोग इतना सारा सामान लेकर आए थे तो पक्का है की कोई ना कोई बैग पैक लेकर भी आए रहे होंगे और सबके पास अपना अपना बैग पैक रहा होगा क्योंकि यहाँ वैन में तो वो अपना बैग छोड़कर गए नहीं है तो हम बैग पैक के थ्रू भी उनकी पहचान कर सकते हैं हाँ विक्रांत भले ही अमित की बातों से सहमति जताए जा रहा था लेकिन ना जाने क्यों उसे अभी बड़ा अजीब सा फील हो रहा था शायद हो सकता है कि उसके दो लाख रुपए के पुराने नोट लूटने से बच गए थे इस वजह से या फिर किसी और वजह से विक्रांत सोचने लगा अगर इन लुटेरों को मेरे दो लाख रुपए के पुराने नोट को देखकर कर लालच नहीं आई जबकि उसकी कीमत मार्केट में तकरीबन दस लाख से भी ज्यादा है तो फिर वो बैंक के लॉकर रूम में से क्या लूट कर गए होंगे ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मेरे पैसे देखे नहीं खूब अच्छे से देखे उसके बावजूद इसे छोड़कर चले गए आखिर क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बैंक में लूट के मकसद से आए ही नहीं थे उनका मकसद कुछ और था लूट तो बस एक बहाना था फिर विक्रांत आज के कोडवर्ड के बारे में सोचने लग गया उसे आज सुबह कोडवर्ड में पृथ्वी और चंद्रमा मिला हुआ था पृथ्वी का जो मतलब विक्रांत को समझ आया था वो किसी अपशगुन से था यानी कि ये किसी बड़ी दुर्घटना होने का संकेत था जबकि चंद्रमा का अर्थ पैसे से था चंद्रमा कोडवर्ड मिलने का जो मतलब था वो विक्रांत को समझ आ चुका था आज उसके पैसे चोरी होने से बचे हैं यही चंद्रमा कोडवर्ड का अर्थ था लेकिन पृथ्वी का अर्थ क्लियर नहीं हो पा रहा था को समझ नहीं आ रहा था कि आज जो बैंक में रॉबरी हुई वो कोई है या फिर बैंक के लॉकर रूम के पास जो लाश मिली है वो उसके लिए बुरी खबर है इस वक्त बैंक में लूट की खबर से पूरे शहर में खलबली मची हुई थी न्यूज रिपोर्टर से लेकर आम जनता तक इस लूट की एक एक बात जानने को पागल हो रहे थे यहां तक की लूट की बात सीएम ऑफिस तक पहुंच चुकी थी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी हर जगह जवाब देना पड़ रहा था पुलिस से लेकर फोरेंसिक टीम तक का जीना हराम हो गया आनन फानन में पुलिस हेडक्वार्टर ने जिले के एसपी से जल्द से जल्द पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब की थी और जितनी जल्द हो सके मुजरिमों को दबोचने का ऑर्डर दे रखा था साथ ही पूरे शहर की सिक्योरिटी को बढ़ाने का भी ऑर्डर दे दिया था पूरे शहर में पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया था और हर गली नुक्कड़ पर पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी थी ताकि किसी भी हालत में ये लुटेरे शहर छोड़कर भाग ना पाए सबसे ज्यादा प्रेशर तो डीएन नगर पुलिस ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर्स के ऊपर था दरअसल जहां पर यह बैंक मौजूद था वो इलाका डीएन नगर के अंदर ही आता है इसलिए सबसे ज्यादा हालत यहीं की खराब थी ब्रांच के जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स थे सब बिना थके बिना रुके इधर उधर भाग रहे थे अब तक इस घटना को छह घंटे हो चुके थे लेकिन तब से लेकर अब तक किसी के पांव एक सेकेंड के लिए भी थमे नहीं थे नए ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन को यह सब घटनाक्रम कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी उन्हें अपनी ड्यूटी ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए थे और तब से उन्हें कई सारे अनुभव मिल गए थे पहली बात तो पीयूष रंजन के पास ब्यूरो चीफ के पद पर काम करने का ज्यादा अनुभव नहीं था यहाँ तक कि इतने बड़े लूटकांड का केस भी उन्होंने पहले नहीं देखा था ऊपर से अभी तक एक दिन पहले ही विक्रांत ने अदृश्य होकर उनके ऊपर कॉफी का मग फेंक दिया था और फिर उन्हें पीट भी दिया था उस घटना के सदमे से अभी तक पीयूष निकल नहीं पाए थे उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था वो तो अच्छा हुआ कि डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा को उनका असिस्टेंट नियुक्त किया गया था, और उन्होंने सारी सिचुएशन संभाल ली थी केस एनालिसिस करने की मीटिंग बुलाई गई थी और ब्यूरो चीफ पीयूष की जगह मिताली ने ही ये मीटिंग डील की उन्होंने अपने लेवल से सभी इन्वेस्टिगेटर्स को केस को समझाते हुए इसे इन्वेस्टिगेट करने का क्लू दिया ब्यूरो चीफ पीयूष मीटिंग के अंत में सिर्फ इन्वेस्टिगेटर्स का हौसला अफजाई ही करते दिखे हायरअप की मीटिंग खत्म होने के बाद फिर नैना ने भी सभी को केस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी नैना को इस केस के लिए टीम हेड नियुक्त किया गया था और वो इस पोजीशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी हालांकि नैना भी पहली बार टीम हेड के तौर पर काम कर रही थी लेकिन फिर भी उसने इस तरह के केस पहले भी बहुत बार देखे हैं तो उसे ऐसे केस हैंडल करने का काफी एक्सपीरियंस था ने ने केस को एनालिसिस करते हुए सबसे पहले बैंक में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का बयान लेने का ऑर्डर दिया नैना ने, ने, ने सबसे पहले उन सभी लोगों को पकड़ कर लाने के लिए कहा जिन्हें बैंक के भीतर मौजूद एक एक चीज के बारे में पूरी नॉलेज थी क्योंकि तो जिस हिसाब से लुटेरों ने पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देते हुए बैंक में सेंध मारी थी वो बिना किसी अंदर के आदमी की मदद के मुश्किल था तो आगे की जाँच के लिए इन सभी लोगों का बयान लेना बेहद जरूरी था इसके बाद पुलिस ने आसपास के एरिया का सीसीटीवी फुटेज खंगालना भी शुरू कर दिया था ताकि कहीं से कोई भी सुराग मिस ना हो पाए लेकिन फिर भी पुलिस को कुछ खास सफलता नहीं मिल रही थी इसी बीच फॉरेंसिक टीम की तरफ से एक अच्छी खबर सुनने में आई फॉरेंसिक टीम वालों ने बैंक के भीतर मिली डेड बॉडी की पहचान कर ली थी